महाभारत द्रोण पर्व षणव्यधिक कौरव सेना का सिंहनाथ सुनकर युधिष्ठिर का अर्जुन से कारण पूछना और अर्जुन के द्वारा अश्वस्था के क्रोध एवं गुरु हत्या के भीषण परिणाम का वर्णन संजय उवाच प्रादुर्भूते ततस्त नारायणी प्रभु प्रावास अपृषित हो वायु अनभ्रे स्नुमान संजय कहते हैं प्रभो तदनंतर उस नारायणास्त्र के प्रकट होने पर जल की बूंदों के साथ प्रचंड वायु चलने लगी बिना बादलों के ही आकाश में मेघों की गर्जना होने लगी चचाल पृथ्वी चापी महोजधी चुक्षु महोदधी गंतम तत्र तमुद्र का। पृथ्वी काँप उठी समुद्र में ज्वार आ गया और समुद्र में मिलने वाली बड़ी बड़ी नदियाँ अपने प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में बहने लगी। शिखरा शिंत गि त्र भारत अपसभ्य मृगा से पांडुसैना पृथक्रे तमसा चापकियत सूर्यश्चशोभवत संपतं भूता ही कृ प्रवत संपूर्ण दिखा मे अंधकार छा गया सूर्य मलिन हो गए और मांस भोजी जीव जंतु प्रसन्न से होकर दौड़ा दौड़ लगाने लगे देवतानव गंधर्वास्तापति कथम कथा तीव्र दृष्ट तहत प्रजाथ व महान उत्पाद देख कर देवता दानों और गंधर्व भी तृत हो उठे तथा सब लोगों में गति से चर्चा होने लगी कि अब क्या करना चाहिए व्यथिता घोरूपया राजस्थामा के उस घोर एवं भयंकर अस्त्र को देखकर समस्त भूपाल व्यथित एवं भयभीत हो गए गये धित सुण पुत्रे पुत्रेण संयुक तप्ते न पिता अमृष्यता कुरुना पतो दृष्ट धृष्ट को मंत्र पाण्डवे स्वासे संजय ने पूछा संजय अपने पिता के वध को सहन न कर सकने वाला अत्यंत शोक संतप्त द्रोणपुत्र अश्वस्थामा के साथ जब सारी सेना युद्ध स्थल में लौट आई तब कौरवों को तो आते देख पांडव दल में धृष्ट दुम्न की रक्षा के लिए क्या विचार हुआ मुझे बताओ संजय ने राजा पहले तो आपके सैनिकों को भागते देखा था फिर उन्होंने वह भयंकर शब्द सुनकर अर्जुन से कहा युधिष्ठिर उच आचार्योड़े धुम संयु निहते वज्रहस्ते नृत्रे महासुरी न संसतो जयं युद्धे दीनात्मनो धनजय आत्मरा मति प्राध्र कुरो राम युधिषिधन जय पुरोकाल में जैसे वज्रधारी इंद्र ने महान असुर को मार डाला था उसी प्रकार युद्ध में धृष्ट द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर युद्ध में अपनी विजय से निराश हो दिनचित्र चित्त कौरव आत्मरक्षा का विचार करके रणभूमि से भागे जा रहे थे के चिद भ्रांत रथम पार्ट्री विपथ्वज क्षत्रि पार्थिवा भन निडराकुलाश प्रारुग्ण विशेषतः अच्छा समन्ततः जिनके और मारे और गए थे का छत्र नष्ट हो गए थे कुबर टूटकर बिखर गए थे बैठने के स्थान चौपट हो चुके थे तथा धूरे जुए और पहिए भी टूट फूट गए थे वैसे रथ भी व्याकुल घोड़ों से आकृष्ट हो वहां चक्कर लगा रहे थे और उनके द्वारा कुछ विशेष घायल हुए नरेश और खीचे चले जा रहे थे। रथान कुछ लोग भयभीत हो घोड़ों को पैरों से मार मार कर स्वयं भी जल्दी जल्दी रथ हाक रहे थे और कुछ लोग टूटे हुए रथों को छोड़कर पैदल ही भागने लगे थे हय पृष्ठागृता कितने ही योद्धा घोडों की पीठ पर बैठे परंतु उनका आधा आसन खिसक गया और और उसी अवस्था में घोड़ों के साथ खींचे चले गए कुछ लोग नाराजों की मार खाकर अपने आसन से भ्रष्ट हो हाथियों के कंधों से चिपक गए थे और उसी अवस्था में बाणों से पीड़ित हो भागते हुए हाथी उन्हें दसों दिशाओं में दिए जाते थे विशस्त्र कवचाश्चान्य वाहन क्षतिमता कुछ लोगों के अस्त्र शस्त्र और कवच कट गए और वे अपने वाहनों से पृथ्वी पर गिर पड़े उस दशा में रथ के पहियों की नेमी से दबकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और कितने ही घोड़ों तथा हाथियों से कुचल गए क्रोशंत पुत्रे ते पलायते परे भयात नाभिचानंतिम कसम नाभि हत दूसरे बहुत से योद्धा हाथात हापुत्र की रट लगाते हुए भयभीत होकर भाग रहे थे मोह से बल और उत्साह नट हो जाने के कारण वे ऐसे अचेत हो रहे थे कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे पुत्रन पित्रृन्धा त्रिन्द्र्य कितने ही सैनिक अधिक चोट खाए हुए अपने पुत्र पिता मित्र और भाइयों को रथ पर चढ़ाकर तथा उनके कवच खोलकर उनके घावों को जल से भिगो रहे थे अवस्था प्राप्त हते द्रोणे द्रुतम बल पुनरावर्ति आचार्य द्रोण के मारे जाने पर वैसी दुर्वस्था पड़कर जो सेना भाग रही थी उसे फिर किसने लौटाया है यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ हयाना शब्द कुंजराणाम छात्र ने ईश्वन महान रथ के पहियों के घर मिला हुआ हुए घोड़ों और गरजते हुए गजराजों का महान शब्द सुनाई पड़ता है एते शब्दा भृतम तिब्र प्रवृत्ता कुगरे मुहुर्मुर्यते कंपयंत महा मकान कौरवसेना रूपी समुद्र में यह कोलाहल अत्यंत तीव्र वेग से होने है और बारंबार बढ़ता जा रहा है जो मेरे सैनिकों को कंपित किए देता है या शब्द यह जो महाभयंकर रोमांचकारी शब्द सुनाई देता है यह इंद्र सहित तीनों लोगों को ग्रस्त लेगा ऐसा मुझे जान पड़ता है मन वज्रधर द्रोणे हती कौ मै समझता हूँ यह भयंकर शब्द इंद्र की गर्जना है द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरवों की सहायता के लिए साक्षात इंद्र आ रहे हैं यह स्पष्ट जान पड़ता है प्रशिष्ट रो मकोपास्यथ पुंग धनंजय गुरुम शुवा तत्रम सुषण धनंजय यह अत्यंत भीषण और भारी सिंहनाथ सुनकर हमारे श्रेष्ठ रथी भी उद्विघन हो उठे हैं और इनके रोंगटे खड़े हो गए हैं देवराज इंद्र के समान यह कौम महारथी भागे हुए कौरवों को खड़ा करके उन्हें पुनः युद्ध के लिए रणभूमि में लौटा रहा है अर्जुन उवाचा उद्यम्यात्मान मुग्राज धमती कौरवा शंखा जी सामश्रिता ये संशय राज्य शस्त्रे गुरो ते धातृराषाणस्थाप्य क्रीम तम न महाबा मतद्वी गाइ विष्णु सम वीर कोपेन्तक स्थित बृहस्पति बुद्ध अर्जुन ने कहा जिसके विषय में आपको यह संदेह होता है कि परितग कर देने वाले गुरुदेव द्रोणाचार्य के मारे जाने पर यह कौन वीर कौरव सैनिकों को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके सिंहनाद कर रहा है तथा जिसके बल और पराक्रम का आश्रय लेकर पराक्रम कौरव अपने को भयंकर कर्म करने के लिए उद्यत करके शंख ध्वनि कर रहे हैं जो महाबाहु मत वाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाला और लज्जाशील है जो बल में इंद्र और विष्णु के समान क्रोध में यमराज के शरीर तथा बुद्ध में बृहस्पति के तुल्य है जो नीतिमान महारथी उग्र कर्म करने में समर्थ तथा कौरवों को अभयदान देने वाला है उस वीर का परिचय देता हूँ सुनिए यस्ते द्रोड़ो गवाम दश शतम धनम ब्राह्मणेभ्यो महारहेभ्य सो स्वस्थाम स गर्जती जिसके जन्म लेने पर आचार्यों ने परम सुयोग्य ब्राह्मणों को एक सहस्र गौ में दान की थी वही अश्वस्थामा यह गर्जना कर रहा है जात जातम स्रवसा यहांता कंपितालोकाशला त्रृत्वातरिम भूत नाम तक अश्वस्था शोध्य स शूरो न पांडुनंदन पांद जिस वीर ने जन्म लेते ही श्रवा उच्च्रवा के समान तथा तीनों लोकों को को कंपित कर दिया था और उस शब्द को सुनकर किसी प्राणी ने उस समय उसका नाम अश्वस्थामा रख दिया था यह वही सूरवीर अश्वस्थामा सिंहनाथ कर रहा है योजना द्रुपद कुमार जिन पर आक्रमण करके अत्यंत क्रूरता पूर्ण कर्म के द्वारा जिने अनाथ के द्वारा अनाथ समान मार डाला था उन्हीं का या सहायक उठ खड़ा हुआ है गुरु में सक्षे पर राजकुमार ने जो मेरे गुरुदेव का केस पकड़कर खींचा था उसे अपने पुरुषार्थ को जानने वाला कभी नहीं कर सकता गुरु राज्य धर्म धर्म आपने धर्मज्ञ होते हुए भी राज्य के लोग से झूठ बोलकर जो अपने गुरु को धोखा दिया वह महान पाप किया है चिर ते के द्रामे वाली द्रोड वाली का वध करने का कारण जैसे जी को अपयश मिला उसी प्रकार झूठ बोलकर द्रोणाचार्य को मरवा देने के कारण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपकी अकीर्ति चिरस्थायी हो जाएगी सर्वधर्मोपन्नो शिष्य पांडव मिथ्ये प्रत्यय आचार्य ने यह समझ कर आप पर विश्वास किया था कि पांडु नंदन युधि सब धर्मों के ज्ञाता और मेरे शिष्य है ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं स सत्य कंचुक नाम प्रविष्ट नतो नृतम आचार्य उक्तोता कुंजर इत परन्तु आपने सत्य का ठोला पहनकर आचार्य से झूठे ही कह दिया था कि स्पर्श मारा गया उसी नाम का हाथी मारा गया था इसलिए आपने उसकी आड़ लेकर झूठ कहा तथा फिर वे डालकर अपने प्राणों की ममता से रहित हो अचेत हो गए राजन उस समय शक्तिशाली होने पर भी वे कितने व्याकुल हो गए थे यह आपने प्रत्यक्ष देखा था सतु शोक समावि शाशतम धर्म सृज्य गुरु शस्त्रे न गुरुदेव बेटे के शोक में मग्न होकर मुझसे विमुख हो, हो गए थे उस अवस्था में आपने सनातन धर्म की अवहेलना करके उन्हें शस्त्र से मरवा डाला न्यस्त शस्त्र धर्मेण घाते गुरु भवान यदि सको सिर्तम पुत्रेण जिसके पिता मारे गए हैं वह पुत्र आज कुपित होकर धृष्ट को काल का ग्रास बनाना चाहते हैं अस्त्र त्याग कर निहटते हुए गुरुदेव को अधर्म पूर्वक मरवा कर अब आप मंत्रियों सहित उसके सामने जाइए और यदि शक्ति हो तो धृष्ट की रक्षा कीजिए। सोहार्दम कीजिएमोहेश नो रढ़ आज हम सब लोग मिलकर भी धृष्ट को नहीं बचा सकेंगे जो अस्वस्थामा अतिमानव अलौकिक पुरुष है और समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रखता है वही आज अपने पिता के केस पकड़े जाने की बात सुनकर सम्रांगण में हम सब लोगों को जलाकर भस्म कर देगा बिक्रो समानी मय भ्र समाचार्य गृद अपर्मम से मैं आचार्य के प्राणों की रक्षा चाहता हुआ बारंबार पुकारता ही रह गया परंतु स्वयं शिष्य होकर भी धृष्ट धुम्न धर्म को लात मार कर अपने गुरु की हत्या कर डाली यदागतम शिष्ट अल्पतरम च नसेंदानिम विकार यम अधर्मो यमो महान अब हम लोगों की आयु का अधिकांश भाग बीत चुका है और बहुत थोड़ा ही श्रेष्ठ रह गया है इसी से इस हमारा खराब हो गया और हम लोगों ने यह महान पाप कर डाला है पितव नि सौहा पितव धर्मतः स्वल्प काल से राज्य कारण जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते और हमारा हित चाहते थे धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता के ही तुल्य थे उन्हीं गुरुदेव को हमने इस क्षणभंगुर राज्य के लिए मरवा दिया धितराष्ट्रीस्माय द्रोणा चीषाम पतॅ निशिष्टा पृथ्वी सर्वा सपुत्रपरि प्रजानाथ धिताष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को उनकी सेवा में रहने वाले अपने पुत्रों के साथ इस सारी पृथ्वी का राज्य सौंप दिया था गुरुः हमारे शत्रु सदा आचार का सत्कार किया करते थे। उनके द्वारा वैसे उत्तम जीव का वृत्ति पाकर भी आचार्य सदा मुझे ही अपने पुत्र से बढ़कर मानते रहे हैं अबे छम चाह्र युद्धमानम वही हन्यादि सतक्रत उन्होंने आपको और मुझको देखकर युद्ध में हथियार डाल दिया और मारे गए यदि वे युद्ध करते होते तो साक्षात इंद्र भी उन्हें मार नहीं सकते थे तस्चार्य वृद्ध से द्रोह नित्योपकारिण कृत् अस्माबुदी हमारी बुद्धि लोभ से ग्रस्त है हम नीचो ने राज्य के लिए सदा उपकार करने वाले बूढ़े आचार्य के साथ द्रोह किया है अहो ओह हमने यह अत्यंत भयंकर महान पाप कर्म कर डाला है जो कि राज्य सुख के लोभ में पड़कर इन आचार्य द्रोण की पुण्यता हत्या कर दी पुत्रान भ्रातृ पितृन् दारा जीवित सभी ही तजे सर्व मम प्रेम नाम जानत ही मैं गुरु हूँ मेरे गुरुदेव ऐसा समझते थे कि अर्जुन मेरे प्रेमवश आवश्यकता हो तो अपने पिता पुत्र स्त्री तथा प्राण सबका त्याग कर सकता है। राजाप्त नर कम प्रभो किंतु मैंने राज्य के लोभ में पढ़कर उनके मारे जाने की उपेक्षा कर दी राजन प्रभो इस पाप के कारण अब मैं नीच सिर करके नीचे सिर कर के नरक में डाला जाऊंगा ब्राह्मणम वृद्धम आचार्यम घातित्वाद्य राज्यार्थे। मृतम श्रेय जीवितम एक तो वे ब्राह्मण दूसरे वृद्ध और तीसरे अपने आचार्य थे इसके सिवा उन्होंने हत्या नीचे डाल दिया था और महान मुनिवृत्ति का आश्रय लेकर बैठे हुए थे इस अवस्था में राज्य के लिए उनकी हत्या कराकर मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ ये महाभारत द्रोण परवड़ी नारायणास्त्र परवड़ी अर्जुन वाक्य षण्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक एक वहां अध्याय पूरा हुआ